शुरू के आदमी मैंने अपने पिछले खत में लिखा था कि आदमी और जानवर में सिर्फ अक्ल का फर्क है अक्ल ने आदमी को उन बड़े बड़े जानवरों से ज्यादा चालाक और मजबूत बना दिया जो मामूली तौर पर उसे नष्ट कर डालते जो जो आदमी की अक्ल बढ़ती गई। वह ज्यादा बलवान होता गया शुरू में आदमी के पास जानवरों से मुकाबला करने के लिए कोई खास हथियार नहीं थे वह उन पर सिर्फ पत्थर ही फेंक सकता था इसके बाद उसने पत्थर की कुल्हाड़िया और भाले तथा बहुत सी दूसरी चीजें भी बनाई जिनमें पत्थर की सुई भी थी हमने इन पत्थरों के हथियारों को साउथ साउथिंगटन और जेनेवा के अजायब घरों में देखा था धीरे धीरे बर्फ का जमाना खत्म हो गया जिसका मैंने अपने पिछले खत में जिक्र किया है बर्फ के पहाड़ मध्य एशिया और यूरोप से गायब हो गए जो, जो जो गर्मी बढ़ती गई, आदमी फैलते गए उस जमाने में न तो मकान थे और न कोई दूसरी इमारत थी लोग गुफाओं में रहते थे खेती करना किसी को नहीं आता था लोग जंगली फल खाते थे या जानवरों का शिकार करके मांस खाकर रहते थे रोटी और भात उन्हें कहा मैसर होता क्योंकि उन्हें खेती करनी आती ही नहीं थी वे पकाना भी नहीं जानते थे हाँ शायद मांस को आग में गर्म कर लेते हैं उनके पास पकाने के बर्तन जैसे कढ़ाई और पतीले भी न थे एक बात बड़ी अजीब है इन जंगली आदमियों को तस्वीर खींचना आता था यह सच है कि उनके, उनके पास, पास कागज कलम पेंसिल या ब्रश न थे उनके, उनके पास सिर्फ पत्थर की सुइया और नोकदार औजार थे इन्हीं से वे गुफाओं की दीवारों पर जानवरों की तस्वीरें बनाया करते थे उनके बाज बाज खाके खासे अच्छे थे मगर वे सब एक रूखे है तुम्हे मालूम है कि एक रूखी तस्वीर खींचना आसान है और बच्चे इसी तरह की तस्वीरें खींचा करते हैं गुफाओं में अंधेरा होता था इसलिए मुमकिन है कि वे चिराग जलाते हैं जिन आदमियों का हमने ऊपर जिक्र किया है वे पाषाण या पत्थर युग के आदमी कहलाते हैं। उस जमाने को पत्थर का युग इसलिए कहते हैं कि आदमी अपने सभी औजार पत्थर के बनाते थे धातुओं को काम में लाना वे न जानते थे आजकल हमारी चीजें अक्सर धातुओं से बनती हैं, खासकर लोहे से लेकिन उस जमाने में किसी को लोहा या कांसा पता ही नहीं था इसलिए पत्थर काम में लाया जाता था हालांकि उससे कोई काम करना बहुत मुश्किल था पाषाण युग के के खत्म होने के पहले ही दुनिया की आबोहवा बदल गई और उसमें गर्मी आ गई। बर्फ के पहाड़ अब उत्तरी सागर तक ही रहते थे और मध्य एशिया तथा यूरोप में बड़े बड़े जंगल पैदा हो गए इन्हीं जंगलों में आदमियों की एक नई जाति रहने लगी ये लोग बहुत सी बातों में पत्थर के आदमियों से ज्यादा होशियार थे लेकिन वे भी पत्थर के ही औजार बनाते थे ये लोग भी पत्थर ही के युग के थे मगर वह पिछला पत्थर का युग था इसलिए वे नए पत्थर के युग के आदमी कहलाते थे गौर से देखने से मालूम होता है कि नए पत्थर युग के आदमियों ने बड़ी तरक्की कर ली थी आदमी की अकल और जानवरों के मुकाबले में उसे तेजी से बढ़ाए लिए जाते थे इन्हीं नए पाषाण युगों के आदमियों ने एक बहुत बड़ी चीज निकाली यह था खेती करने का तरीका उन्होंने खेतों को जोत खाने की चीजें पैदा करना शुरू कर दिया उनके लिए यह बहुत बड़ी बात थी अब उन्हें आसानी से खाना मिल जाता था। इसकी जरूरत नहीं कि वे रात दिन जानवरों का शिकार करते रहे अब उन्हें सोचने और आराम करने की ज्यादा फुर्सत मिलने लगी और उन्हें जितनी ही ज्यादा फुर्सत मिलती थी नई चीजें और तरीके निकालने में वे उतनी ही ज्यादा तरक्की करते थे उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए और उनकी मदद से खाना पकाने लगे पत्थर के औजार भी अब ज्यादा अच्छे बनने लगे और उन पर पॉलिश भी अच्छी होने लगी उन्होंने गाय कुत्ता भेड़ बकरी आदि जानवरों को पालना सीख लिया और वे कपड़े भी बुनने लगे। वे छोटे छोटे घरों या झोपड़ों में रहते थे ये झोपड़े अक्सर झीलों के बीच में बनाए जाते थे क्योंकि जंगली जानवर या दूसरे आदमी वहाँ उन पर आसानी से हमला न कर सकते थे इसलिए ये लोग झील के रहने वाले कहलाते थे तुम्हें अचम्भा होता होगा कि इन आदमियों के बारे में हमें इतनी बातें कैसे मालूम हो गईं? उन्होंने कोई किताब तो लिखी नहीं लेकिन मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि इन आदमियों का हाल जिस किताब में हमें मिलता है वह संसार की किताब है उसे पढ़ना आसान नहीं है उसके लिए बड़े अभ्यास की जरूरत है बहुत से आदमियों ने इस किताब के पढ़ने में अपनी सारी उम्र खत्म कर दी है उन्होंने बहुत सी हड्डिया और पुराने जमाने की बहुत सी निशानिया जमा कर दी है ये चीजें बड़े बड़े अजायब घरों में जमा हैं। और वहाँ हम उम्दा, उम्दा चमकती, चमकती हुई कुल्हाड़िया और, और बर्तन पत्थर के पत्थर तीर और, और बहुत सी दूसरी, दूसरी चीजें देख सकते हैं जो, जो पिछले पत्थर युग के आदमी बनाते, बनाते थे तुमने खुद इनमें से बहुत सी चीजें देखी हैं, लेकिन शायद तुम्हें याद न हो और अगर तुम फिर इन्हें देखो तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकोगी मुझे याद आता है कि जिनेवा के अजायब घर में झील के मकान का एक बहुत अच्छा नमूना रखा हुआ था झील में लकड़ी के डंडे गाड़ दिए गए थे और उनके ऊपर लकड़ी के तख्ते बांधकर उन पर झोपडियां बनाई गई थी इस घर और जमीन के बीच में एक छोटा सा पुल बना दिया गया था ये पिछले पत्थर के युग वाले आदमी जानवरों की खाले पहनते थे और कभी कभी सन के मोटे कपड़े भी पहनते थे सन एक पौधा है जिसके रेशों से कपड़ा बनता है आजकल सन से महीन कपड़े बनाए जाते हैं लेकिन उस जमाने के सन के कपड़े बहुत ही भद्दे रहे होंगे ये लोग इसी तरह तरक्की करते चले जाएंगे यहाँ तक कि उन्होंने तांबे और कांसे के औजार बनाने शुरू किए तुम्हें मालूम है, है, है कि कांसा तांबे और रंगे के मेल से बनता है और इन दोनों से ज्यादा सख्त होता है वे सोने का इस्तेमाल करना भी जानते थे और इसके जेवर बनाकर कर इतराते थे हमें यह ठीक तो मालूम नहीं कि इन लोगों को हुए कितने दिन गुजरे लेकिन अंदाज से मालूम होता है कि दस हजार साल से कम न हुए होंगे अभी तक तो हम लाखों वर्षो की बात कर रहे थे लेकिन धीरे धीरे हम आजकल के जमाने के करीब आते जाते हैं नए पाषाण युग के आदमियों में और आजकल के आदमियों में एक एकाएक कोई तब्दीली नहीं आ गई। फिर भी हम उनमें से नहीं हैं। जो कुछ तब्दीलियां हुई, हुई, हुई बहुत धीरे धीरे हुई और यही प्रकृति का नियम है तरह तरह की कौमे पैदा हुई और हर एक कौम के रहन सहन का ढंग अलग था दुनिया के अलग अलग हिस्सों की आबोहवा में बहुत फर्क था और आदमियों को अपना रहन सहन उसी के मुताबिक बनाना पड़ता था इस तरह लोगों में तब्दीलिया होती चली जाती थी लेकिन इस बात का जिक्र हम आगे चलकर करेंगे आज मैं तुमसे सिर्फ एक बात का जिक्र और करूँगा जब नया पत्थर का युग खत्म हो रहा था तो आदमी पर एक बड़ी आफत आई मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि उस जमाने में भूमध्य सागर था ही नहीं वहाँ चंद झीले थी और इन्हीं में लोग आबाद थे एक एकाएक यूरोप और, एक और अफ्रीका के बीच में जिब्राल्टर के पास जमीन बह गई और अटलांटिक समुद्र का पानी उस नीचे गड्ढे में भर गया इस बाढ़ में बहुत से मर्द और औरतें और जो वहाँ रहते थे डूब गए होंगे भागकर जाते कहा सैकड़ों मील तक पानी के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता था अटलांटिक सागर का पानी बराबर भरता रहा और इतना भरा कि भूमध्य सागर बन गया तुमने शायद पढ़ा होगा कम से कम सुना तो होगा कि, कि किसी जमाने में बड़ी भारी बाढ़ आई थी बाइबिल में इसका जिक्र है और बाद संस्कृत की किताबों में भी इसकी चर्चा हुई है हम तो समझते हैं कि भूमध्य सागर का भरना ही वह बाढ़ होगी। यहाँ इतनी बड़ी आफत थी कि इससे बहुत थोड़े आदमी बचे होंगे और उन्होंने अपने बच्चों से यह हाल कहा होगा इसी तरह यह कहानी हम तक पहुँची होगी आगे की कहानी हम अगले पत्र के माध्यम से फिर से जानेंगे